गीता तत्वचिंतन आत्मा का वक्ता आश्चर्यमय में चक्र भेदन कुंडलनी शक्ति एक दिन श्री कृष्ण देव ने भक्तों से कहा आओ आज तुम लोगों को षठ भेदन की बात बताऊँ योगशास्त्र में कुंडलनी शक्ति की बात है योगी ऐसा मानते हैं कि मेरुदंड के बीच सुषुमना नाड़ी स्थित है और उसमें छह चक्र विद्यमान है शरीर शास्त्री इस सुषुमना वर्तम को कैनल सेंट्रेलिज मध्यपथ कहकर पुकारते हैं उनकी दृष्टि में इस नाड़ी का कोई उपयोग नहीं यह नाड़ी मस्तिष्क से लेकर मेरुदंड के बीच में से होकर उसके अंतिम भाग में लिंग या जोनी और गुदा के बीच अवस्थित मूलाधार नामक मेरुचक्र तथा तक विद्यमान है सठ में षठ <t recognise> में मूलाधार सबसे नीचे का चक्र है दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान जो लिंग या योनिमूल में अवस्थित है उससे ऊपर नाभि स्थल में मणिपुर नामक तीसरा चक्र विद्यमान है चौथा चक्र अनाहत कहलाता है जो उससे ऊपर हृदय में अवस्थित है पांचवा चक्र विशुद्ध कंठ में तथा छठा चक्र आज्ञा दोनों भावों के मध्य भाग में विद्यमान है उससे भी ऊपर ब्रह्मरंध्र में सहस्त्रार की अवस्थिति है जहाँ कुंडलिनी के पहुँचने पर जीवात्मा और परमात्मा का योग हो जाता है और साधक निर्विकल्प समाधि में सत्य के साथ एक रूप हो जाता है यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि उपरयुक्त छह चक्र मेरुदंड के मध्य देश सुषुमना मार्ग में ही अवस्थित है ना भी हृदय कंठ आदि शब्दों को सुन ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि यह चक्र इन स्थानों में विद्यमान है प्रत्युत हृदय से समझना चाहिए हृदय के ठीक पीछे मेरुदंड के सुषुमना मार्ग में जो बिंदु बनेगा वह उसी प्रकार कंठ से तात्पर्य लेना चाहिए कंठ के ठीक पीछे मेरुदंड के सुसुमना पथ में जो बिंदु बनेगा वह इसी प्रकार नाभि से वह बिंदु समझना चाहिए जो नाभि से ठीक विपरीत दिशा में सुसुमना मार्ग में अवस्थित है कुंडलनी शक्ति का अर्थ वह शक्ति जो कुंडलनी मारकर बैठी हुई है अर्थात सुप्त है सर्प जब निश्चल होता है तब कुंडलनी मार ही बैठा होता है सर्प की तुलना से ही इस सुप्त शक्ति को कुंडलनी शक्ति कहकर पुकारते हैं क्योंकि जब यह शक्ति जागती है तो तिरक के समान ही गतिशील होती है हमारे ऋषि एवं योगी जन कहते हैं कि जब मनुष्य अच्छे या बुरे कर्म करता है तो ये कर्म एकदम नष्ट नहीं होते बल्कि सूक्ष्म संस्कार में परिणित होकर विद्यमान रहते हैं पाश्चात्य शरीर शास्त्री कहते हैं कि भले या बुरे कर्म मनुष्य के मस्तिष्क में एक छाप अंकित कर देते हैं और ऐसे छापों की समष्टि ही व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करती है भारत के योगी जन भी यह स्वीकार करते हैं कि मनुष्य के अच्छे या बुरे कर्म उसके मस्तिष्क पर छाप अंकित कर देते हैं पर वे यह नहीं मानते कि उसके बाद ये कर्म समाप्त हो जाते हैं वे तो कहते हैं कि ये भले या बुरे कर्म संस्कार बनकर सूक्ष्म प्रेरणा शक्ति के रूप में सुषुमना के मूल में अर्थात मेरुदंड के अंतिम सिरे में अवस्थित मूलाधार नामक चक्र में अवस्थित होते हैं संचित संस्कारों की इसी समष्टि को योगशास्त्र ने कुंडलनी शक्ति कहकर पुकारा है योगी इस सुप्त शक्ति को जगाकर सुषुम्ना पद से उसे ऊपर चढाकर एक एक चक्र का भेदन करते हुए सहस्त्रार्थ में लाकर उसे लीन कर देना चाहता है इसमें सिद्धि प्राप्त करना ही श्री भगवान साक्षात्कार होने की अवस्था है इसी को निर्विकल्प समाधि भी कहते हैं इस अवस्था को प्राप्त होने पर ही इन संचित संस्कारों का नाश होता है अन्यथा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते समय जीव संस्कारों की स्पोटली को भी वायुगंधा निवासयात की तरह अपने बगल में दबा कर ले जाता है स्वामी शारजानंद जी अपने श्री श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग नामक सुप्रसिद्ध ग्रंथ में लिखते हैं योगियों का कथन है कि मस्तिष्क के मध्य स्थित ब्रह्मरंध के अवकाश या आकाश में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 श्री भगवान के समीप पहुँचने का मार्ग भी हम में से प्रत्येक के शरीर में विद्यमान है उस मार्ग को ही योगशास्त्र में सुषुम्नावर्तम कहा गया है उसी मार्ग से कुंडलिनी पहले परमात्मा से विलुक्त होकर मस्तिष्क से मेरुचक्र या मूलाधार में आकर निद्रित हुई है पुनः उसी मार्ग से वह मेरुदंड के बीच में से क्रमशः ऊपर की ओर अवस्थित छह चक्रों का अतिक्रमण कर अंत में मस्तिष्क में आकर उपस्थित होती है कुंडलनी जागृत होकर जैसे ही एक चक्र से दूसरे में उपस्थित होती है वैसे ही जीव को एक एक प्रकार की अभूतपूर्व उपलब्धि होती जाती है तथा उक्त क्रम से जो ही वह मस्तिष्क में पहुंचती है त्यों ही जीव को धर्म जीवन की चरम उपलब्धि अथवा अद्वैत ज्ञान की भाषा में कारणम कारणानाम उस परमात्मा के साथ तन्मयता की अनुभूति होती है